संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है शंभुनाथ तिवारी की कविताएं। पहली कविता मुन्ने के बाबूजी। मुन्ने के बाबूजी तुमको याद नहीं क्या घर की आती प्राणनाथ मैं आज तुम्हारी निठुराई पहचान गई हूँ हाल चाल लिखती हूँ क्योंकि लिखना पढ़ना जान गई हूँ बहुत दिनों के बाद आपको रो रो कर लिखती हु पाती मुन्ने के बाबूजी तुमको याद नहीं क्या घर की आती जो बकरी तुम ले आए थे उसके बच्चे बड़े हो गए राम सजीवन जी के लड़के खुद पैरों पर खड़े हो गए अम्मा जी का स्वास्थ्य नरम है खांसी बाबू जी को आती मुन्ने के बाबू जी तुमको याद नहीं क्या घर की आती मुन्ना अब स्कूल जा रहा खूब हुआ मोटा तगड़ा ड्रेस हो गई सारी छोटी इसी बात का करता झगड़ा ए बी सी डी सीख गया है गिनती पूरे सौ तक आती मुन्ने के बाबूजी तुमको याद नहीं क्या घर की आती रोज सुबह मुन्ने को लेकर रोज बड़े मंदिर जाती हूँ सारी राह तुम्हारे किस्से सुना सुना कर बहलाती हूँ अब किस्सों से नहीं बहलता उसे तुम्हारी याद सताती मुन्ने के बाबूजी तुमको याद नहीं क्या घर की आती अब की फसल आम की अच्छी ढेर सारे फल आए हैं दूधनाथ के दोनों लड़के कलकत्ता से कल, कल आए हैं सब, सब कुछ कितना बदल गया है काश अगर तुमको तो लिख पाती मुन्ने के बाबूजी तुमको याद नहीं क्या घर की आती याद करो वह छत की बातें जिस दम आधी रात हुई थी तीन महीने में ही वापस घर आने की बात हुई थी बीत गए हैं तीन साल पर खोज खबर ना ना चिट्ठी पाती मुन्ने के बाबूजी तुमको याद नहीं क्या घर की आती वक्त नहीं काटे ऐसी कटता निष्ठुर मन क्यों हुआ तुम्हारा मेरे इस एकाकी पन का मुन्ना ही है एक सहारा उंगली पर दिन गिनते गिनते, गिनते। मेरी तो आंखें भर आती मुन्ने के बाबूजी तुमको याद नहीं क्या घर की आती मुन्ने के बाबूजी तुमको याद नहीं, नहीं क्या घर की आती दूसरी कविता माँ की याद माँ की याद बहुत आती है माँ की याद बहुत आती है जिसने मेरे सुख दुख को ही अपना सुख दुख मान लिया था मेरी खातिर जिस देवी ने बार बार विशपान किया था स्नेह मई ममता की मूरत अक्सर मुझे रुला जाती है माँ की याद बहुत आती है दिन तो प्यार भरे गुस्से में लोरी में कटती थी रातें उसका प्यार कभी न थकता सर्दी गर्मी या बरसातें उस की वह मीठी लोरी अब भी मुझे सुला जाती है माँ माँ की याद बहुत आती है माँ तेरे आंचल का साया क्यों ईश्वर ने छीन लिया है पल पल, सिसक पल रहा हूं। जब से तूने स्नेह विहीन किया है तुझसे जितना प्यार मिला वह मेरे जीवन की थाती है माँ की याद बहुत आती है बचपन वह कैसा बचपन है माँ की छांव बिना जो बीता माँ जितना सिखला देती है कहा सिखा सकती, सकती है गीता, गीता माँ के बिन, बिन, बिन सब सुना जैसे, जैसे तेल बिना दीपक, दीपक बाती है माँ की याद बहुत आती है माँ मा की याद बहुत, मा बहुत आती है माँ मा मा की याद बहुत आती है अभी आप सुन रहे थे शंभु तिवारी की कविताएं